द्रं तरणे श्रीवा भद्रं पश्येक्ष्वा दशे मेवित शांति शांति शांति अथेदीय टूक मंगलाचरण भाष्यकार मंगलाचरण कर रहे थे अध्यारोप के माध्यम से वो जो परमात्मा है ब्रह्म है वो क्या करता है संपूर्ण जगत को व्याप्त करता है जीवों के माध्यम से कहा प्रज्ञान अंश प्रतान स्थिर चरण गरण व्यापी दिर्याप्त लोकान प्रज्ञान यानी है वहां चिराभाष के माध्यम से संपूर्ण जगत में व्याप्त करता है परमात्मा जैसे सूर्य संपूर्ण जगत को व्याप्त करता है अपने रश्मियों के बाद सूर्य स्वयं संपूर्ण जगत में निर्वश है अपने किरणों के माध्यम से व्याप्त करता है ठीक इस प्रकार वो जो दुर्गुण लगातार तत्व परमात्मा है वो जीवों के माध्यम से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके क्या करता है थूल भोग का भोग करता है थूल वस्तु पंचकृत अवस्था की जो वस्तु हैं फूल शरीर के माध्यम से थूल भोगों का जागृत अवस्था में भोग करता है परमात्मा परमात्मा ही ऐसा दिखता है भोगता और भोजयिता दो रूप में दिखाई दे रहा है तो परमात्मा जुगों के माध्यम से भोग करवाता है उसके पश्चात जब जब थूल भोग पूरा हो जाएगा जब स्वप्नावस्था के भोग भोगने के समय आ जाएगा कर्म ऐसा आ जाएगा फिर उसके बाद पश्चात चांदन समर्थ विभवान ज्योतिष आशीर्वेद सुक्ष्मान थोल भोग समाप्त होने के पश्चात जब स्वप्न में जाता है तो स्वप्न में क्या करता है सूक्ष्म भोगों को भोगता है में भोगों को भोगता है वही परमात्मा माने जीवों के माध्यम से ऐसा काम करता है और वहां अपनी ज्योति से विषयों का प्रकाश करेगा अपने स्वरूप से प्रकाश करता है अत्र पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवती स्वप्न स्तृत्व है सूक्ष्मण भोगान कहा वहां अपनी ज्योति के द्वारा वासनामय विषयों का भोगता है और पित्वा सर्वान विशेषान स्वपित मध्र भंग भोजन सुसुक्ति अवस्था की चर्चा है सुसुक्ति अवस्था में जाता है वहां से भी थक जाता है स्वप्न के भोग भोगते हुए भी फिर सुषुप्ति में पहुंच जाता है तो क्या करता है पित्वा सर्वान अशेषान वो जो भोग भोगाने वाला और भोगने वाला जो होता है ये ईश्वर और जीव कोटी को लेकर के कि विचार किया जाता है माया विशिष्ट वो जो सुसुक्ति अवस्था में चला जाता है आनंद का भोगता बनता उस काल मधुर मन आनंद का भोगता बनता है किंतु माया के द्वारा जीवों का भोग कराता हुआ जागृत स्वप्न का भोग जीवों का है भोग कराता हुआ नो मन अस्माकम अस्मभ्यम हमारे लिए भोग देता हुआ ऐसा है माया असमभ्यम तूर्य उसको तुरिया कहा जाता है फिर आगे जाकर जब माया से भी अतिरिक्त हो जाएगा अब से भी ऊपर की अवस्था में अपने स्वरूप स्थित होगा जो समाधि बोलते हैं उस अवस्था में हो जाता है तब तुरीय नाम दे देते हैं वो तुरीय नाम वास्तव में निर्गुण निराकार है निरूप है नाम रूप से रहित है नाम नहीं होना चाहिए माया के कारण है जो तीन संख्या पहले हो गई है विश्व तेजस प्राज्ञा की संख्या हो चुकी है अथवा विराट हिरणगर व ईश्वर तीन समष्टि में हो चुकी है संख्या मिल चुकी है तो चौथी संख्या करके आ जो पूर्व के अनुवाद मात्र है वास्तव में संख्या तो धर्म नहीं रहेगा माया के द्वारा ही संख्या प्राप्त है तुरीम अजम अमृतम का जन्म भी नहीं मृत्यु भी नहीं जिसकी जन्म मृत्यु आदि से परम अमृतम अजम ब्रह्म जो ब्रह्म ऐसा है यद ब्रह्म तद ब्रह्म तो उसने उस ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ ऐसा मंगलाचरण भाष्यकार ने किया तो क्या टीकाकार क्या रहे थे इस मंगलाचरण के ब्याज से विषय और प्रयोजन भी दिखा दिया ग्रंथ का जो विषय है जीव ग्रंथ के ऐक्य प्रयोजन क्या है सर्व संसार धर्म के अनर्थ की निवृत्ति संसार अनर्थ है उसकी निवृत्ति साथ साथ में मंगल को भी दिखाया मतोष जो मंगलाचरण के रूप में दिखाया मतो मंगला ये यहां तक की तो चर्चा हो गई थी आगे है शंका है यदि अद्वितीय स्वतो असंसारी ब्रह्मा वेदांत प्रमाणकम् यदि अद्वितीय ब्रह्म है असंसारी है पाठ मिल रहा है सब बीच दिख में है यदि अद्वितीय स्वतो असंसारी ब्रह्मा वेदांत प्रमाणकम् वेदांत शब्द से लेना है ब्रह्मसूत्र आगे चर्चा करेंगे ब्रह्मसूत्र प्रमाण जिसमें है अद्वितीय ब्रह्म के बारे में समन्वय अध्याय सारी स्कृतियों का चर्चा है प्रथम अध्याय में ब्रह्मसूत्र अथवा अन्य वेदांत जितने भी उपनिषद आदि हैं वो भी ले सकते हैं आगे चर्चा करेंगे वेदांत का ब्रह्मसूत्र करके करें चर्चा करेंगे यदि अद्वितीय ब्रह्म यदि ऐसा ब्रह्म है अद्वितीय है एक अवेवाद्वितीय अध्याय में ये दिखाया है ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय में ब्रह्म ही सब कुछ है एक ही है ये दिखाया है समन्वया अध्याय अद्वितीय स्व अनुसंसारी स्वभावता असंसारी है वास्तविकता संसारी ने संसारी आरोपित है संसारी तना आरोपित है जैसे नृत्यशाला में जाने वाला नर्तक जो होता है भिन्न भिन्न पोशाक पहनने के कारण भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करता है उसको भिन्न नाम से उतारा जाता है ठीक वैसे ही स्वतः सो, वो वास्तव में वो, वो पोशाक पहनने से रावण के पोशाक पहनने से वास्तव में रावण नहीं होता यहाँ हो भी माया के द्वारा स्वतः असंसारी है किन्तु संसारी जैसा वास्ता है जरूर यदि अद्वितय सारी स्वभावत संसारी प्रमाण के बारे में प्रमाण क्या है वेदांत शास्त्र उपनिषदादी प्रमाणवाला ब्रह्म यदि है तथम अवस्था जीवा भोक्ता भोजयिता स्वर श्रीय फिर ये कैसे होगा कि तीन अवस्था वाले विशिष्ट होकर के जीव होना अद्वितीय ब्रह्म एक तरफ बोलना वेदांत प्रमाण वाला है फिर ये नाना जीव तीन अवस्था जाब स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था के भोगता जो जीव हैं और भोजयिता ईश्वर हो भो जाता भोग कराने वाला तो कर? माया भोज माया के द्वारा हमें भोग कराता हुआ कहा तो भोग कराने वाला ईश्वर और भोग भोगने वाले जीव कैसे द्वैत कैसा दिख रहा है और विषय भोग माने क्या है सबद स्पर्स रूपरस गंध का जो अनुभव करना भोग है सुख दुख का अनुभव करना सुख दुख के अनुभव के लिए विषय चाहिए ये कैसे होगा ये शंका है यदि अद्वितीय सतो व संसारेदांत प्रमाण करी तब प्रथम अवस्था के विशिष्टा जीवा भोक्ता रहो तीन अवस्था जागृत स्वप्न सु तीन अवस्था में भोक्ता जो जीव है भोक्ता अनुभूय कैसे भोक्ता कैसे अनुभव करते हैं तीन अवस्थाओं का और भोजिता ईश्वर वहां पुष्प भोग देने वाला ईश्वर कहा है माया भोज इन बोला हुआ है माया के द्वारा हम लोगों को भोज देना बोला अभी माया शब्द न लेकर शंका है भोजर कथम सुरियत है भोज्यम तो विषय जातम तीसरा भोज्य भी है भोगता है भोजयिता है और भोज्य पदार्थ है शब्द स्पर्श रूप से जो भी है भोज्य, भोज्यम तो जातम विषय वर्ग पांच शब्द स्पर्श रूप से भी विषय वर्ग पृथक कथम उपलब्ध थे तो ये भिन्न कैसे उपलब्धि होती है अद्वैत एक अद्वितीय आत्मा है तो ये भोक्ता जीव बने हुए हैं भोजयिता ईश्वर बना हुआ है विषय पांच विषय बने हुए हैं ये कैसे उपलब्धि हो गई है अद्वितीय अद्वत ब्रह्म हो तो कोई भी उपलब्धि नहीं होनी चाहिए यह शंका है कथम उपलब्ध थे तदे तथ ये सब होना अद्वैत में विरुद्ध होता है ना भोक्ता जीव बनना भोजयिता ईश्वर बनना तो अद्वैत में तो विरोध हो रहा है ऐसा द्वैत दिख रहा है स्पष्ट भोक्ता भोज्य और भोजयिता तीन दिखाई दे रही भोग देने वाला भोग करने वाला भोग्य पदार्थ तीन दिख रहे हैं ये कैसे होगा तबे तबे सब बातें जो है अद्वैत विरुद्ध है अद्वैत में तो विरोध होगा ना यदि अद्वितीय क्रम है सब नहीं होना चाहिए भोक्ता भोग्य और भोज्य वर्ग नहीं होना चाहिए विरुद्ध की आशंक्य ऐसा शंका करके उत्तर देते हैं ब्रह्मणी एवं जीवा जगदीश जगत ईश्वरश्चर सर्वम काल्पनिकम अभी कहते हैं जगत भी काल्पनिक है ईश्वर भी काल्पनिक है जीव भी काल्पनिक है वहाँ भोक्ता भोज्य और भोजय तीनों काल्पनिक है ईश्वर माने क्या अज्ञान विशिष्ट अवस्था में जो सबल ब्रह्म कहते हैं ईश्वर अज्ञान विशिष्ट अवस्था है वो काल्पनिक है शुद्ध ब्रह्म में अद्वैत है उसमें कुछ भी नहीं है तुरी अवस्था में न भोक्ता है न भोज्य है नोक्त भोजयता है भोग देने वाला भी नहीं है भोज भोग करने वाला भी नहीं है के पदार्थ भी नहीं है उत्तर दे रहे हैं ब्रह्मणी एव जीवा ब्रह्म में ही जो शुद्ध ब्रह्म है निर्गुण राकार ब्रह्म में ही जीवा जीव जगत और ईश्वर जीव है जगत है और ईश्वर है ये सब ईश्वर से यदि सर्व काल्पनिक हो सकती है जैसे आकाश में नीलिमा की कल्पना हो सकती है हाँ। और आकाश दूर में दिखाई देता है कल्पना है कटाहा एक उल्टी कड़ाई के समान आकाश दिखाई पड़ता है क्या आकाश हुई है क्या किंतु कल्पना हो सकती है जैसे मेरा में कोई अवैध नहीं एक टुकड़े में दिखाई दे रहा है ऊपर दिख रहा है आकाश कैसे कल्पना हो सकती है इसी प्रकार यहां की निर्गुण निराकार में भी काल्पनिकम सर्वम भविष्य भव्य अभिप्रत्या काल्पनिक हो सकते हैं वास्तविक तो नहीं हो सकते जीव ईश्वर जगत होना संभव नहीं वास्तविक किंतु तो काल्पनिक हो सकते हैं अज्ञान में से सब कुछ कल्पना की जा सकती है श्लोक में, में कहा था चिदा भाष के माध्यम से संपूर्ण जगत को व्याप्त करता हो परमात्मा पर ये कहा था प्रज्ञाशु प्रदान इत्यादि श्लोक के शुरू में कहा, कहा। तो प्रज्ञान शब्द करता प्रकृष्ट जन्मादि जन्माद्रियात कूतस्थम ज्ञानम ज्ञातिपस्तु प्रज्ञान तच्च ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म ऐतिपन सूति है महावाक्य है तो प्र मन प्रकृष्ट प्रज्ञा में प्रकृष्ट प्रसवभर प्रकृष्ट जन्मादिविक्रियात जन्मादिक्रिया से रही जन्म जरामरणादि विक्रिया नहीं है जायेते अस्ति वर्तते विपरीते अक्षीये विनशतिष्भाविकार से रहित है प्रकृषम प्राक जन्मिक जन्मादिक्रिया से रही षड भाव प्रकार से रहित रहित जो परमात्मा है कूटस्थम कूटवत्तिषते कूटस्थम निर्लप हो ऐसा ज्ञानम ऐसे ज्ञान व्यक्ति व्यक्तिपम वस्तु जो ज्ञान स्वरूप वस्तु है सत्यम ज्ञानम ब्रह्म इत्यादि ज्ञान स्वरूप वस्तु है कुतस्तम ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है प्रज्ञान उशिगा प्रज्ञान है ऐसे क्रमकाण प्रज्ञ निर्वण निराकार अद्वतीय क्रमकाण प्रज्ञ है प्रज्ञानम ब्रह्म स्थितय महावाक्य है ऋग्वेदीय महावाक्य है ऐतिरूपन शे तच ब्रह्म वो जो प्रज्ञान है वही ब्रह्म है ऐसा सिद्धांत प्रज्ञानम ब्रह्मये ऐसा सुनाई पड़ता है महावाक्य प्रज्ञान ब्रह्म ऐसा ऐतिपन सर्ग है विग्वेदीय महावाक्य है सूर्य तस्य तस्व उस प्रज्ञान का अंशु जीव जैसे सूर्य के अंशु होते हैं किरण सूर्य अपने अंशु के माध्यम से संपूर्ण तीनों लोकों में व्याप्त होता है सूर्य स्वयं व्याप्त नहीं कर पाएगा अपने अंशु के अंशु है किरण किरण के माध्यम से वैश्व परमात्मा भी जीवों के माध्यम से वो जीव भी अज्ञान विशिष्ट होकर के करना है ये काम चाह रहे हैं अंशवा उस प्रज्ञान जो ब्रह्म है प्रज्ञान है प्रज्ञानस्य अंशवा प्रज्ञान अंश व इत्यादि जो श्लोक है उसके समाध दिखा रहे हैं तस्व प्रज्ञान से अंश वह प्रज्ञानशु इत्यादि अंशभ माना रश्म यह अंशु का अर्था रश्मि जैसे सूर्य के किरण होते हैं इसके लिए रश्मि है जीव निकलते हैं स्म जीवा चिरासा अंशु सदेश चिराभाष जीवों को लेना है प्रज्ञा माने ब्रह्म है उस ब्रह्म के जो अंशु है उसके माध्यम से वो ब्रह्म संपूर्ण जगत को व्याप्त करता है ये कहना चाहता है चिराभाषा जीवा रस्म माने सूर्य प्रतिबिंब करता है जैसे सूर्य के प्रतिबिंब होते हैं जलादि के जितने उपाधि उतने सूर्य दिखते हैं इसी प्रकार जितने उपाधि हो गए उतने ही जीव दिखने लग जितने अंतकर्म बन गए उतने ही जीव गिरने लग गए सूर्य प्रतिबिंब कल्पा, सूर्य के प्रतिबिंब के समान निरूप्यमाण ये सूर्य के प्रतिबिंब के समान निरुप्यमाण है निरूपण करने योग्य है वास्तविक तो नहीं है कल्पित हैं सारे जीव उसके द्वारा संपूर्ण संसार को व्याप्त करना है कल्पित के तो मात्रा बिंब कल्पात ब्रम्हणों घेरे नशांतः जब विचार करने जाते हैं तो क्या होता है बिंब स्वरूप जो परमात्मा उससे भेद रूप से सिद्ध होते ही नहीं असंत भेदेना भे असंत बिंब स्वरूप जो ब्रह्म है के समान सूर्य के समान जो ब्रह्म है उससे उस ब्रह्मा उस ब्रह्म से भेदेना असंत भे, भेद रूप से नह, नहीं है ये जीव वही होता है विचार करने पर ये तो अविचार अवस्था में अज्ञान अवस्था में जीवत् तो बाहर दिखता है अलग भाजता है भेदेना असंत तेसाम प्रदान उन जीवों को जो प्रतान है प्रज्ञा नाम से प्रदान ही प्रदान विस्तार तनु विस्तार धातु है पूरा तो उपसर्ग तो लगा हुआ है उनके जो विस्तार है तनु तो विस्तारे धातु तनादि का धातु तो कैसा माने जीवा नाम प्रदान विस्तार विस्तार प्रदान विस्तार विस्तार तही विस्तार ही प्रतान ही में तो प्रताड़ है विस्तार है तही विस्तार ही उन विस्तार के द्वारा अपर्यायम एवं अशेष शरीर व्यापी भी वो जीव कैसे हो जाते हैं एक ही साथ सारे, सारे शरीर में व्याप्त है एक एक करके नहीं पूरे संसार में जितने शरीर बन गए उतने जीव बन गए एक साथ हो जाता है सूर्य के जितने घड़े में आप पानी भर देंगे सूर्य का एक साथ बन जाता है यह नहीं कि बारी बारी से हो जाए एक साथ होता है अपरिया एक साथ अश्रेष्ठ शरीर व्यापी भी व्याप्त जो उन व्यापी जो किरण है जीव है उनके माध्यम से संपूर्ण जगत को व्याप्त करता हुआ परमात्मा ये कहना चाहते हैं ये कहा छह सात की टिप्पणी छह में कहते हैं निरुप्त महा विमर्श पदबिम्ब आरोही महा विचार के पद के आरोह होने वाले हैं विचार करने पर भेदपूर्वक चिंतन नहीं कर सकते हैं ये जीव करके जो बोला जा रहा है जो सूर्य का जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है सूर्य से भिन्न है कि अभिन्न है जब विचार करने लगेंगे तो विचार दृष्टि में आने पर वो जल रूपी उपाधि के कारण अतिरिक्त दिख रहा है उपाधि शोषण करो तो फिर वो अतिरिक्त तो हो गई भेदेना असंत है प्रतिबिंब आरोह्य माना जो विचार के पद को प्राप्त होते हैं ऐसा माना विचारे क्रियमाणे इति फल विचार करने पर भेदेना असंत वहां करना है भेद रूप से सिद्ध सूर्य का जो प्रतिबिंब है जब तक विचार नहीं करेंगे तब तो हमें भिन्न लगता है सूर्य ऊपर है प्रतिबिंब यहाँ है ऐसा दिखाई पड़ता है विचार करने पर उपाधि के कारण से दिखाई दे रहा है अगर उपाधि हटा रहे भेद कहां दिखता? नहीं दिखता ऐसे जी जीवी भाई कहा साठ की टिप्पणी कही अपरय एक साथ संपूर्ण जगत कर को व्याप्त करता है परमिम्बन जीवों के माध्यम से ऐसा जो परमात्मा है ऐसे ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं अंत में जाता हूं वो होगा तबेगा उसी को कहा थीरचारा निकर किस को व्याप्त करते हैं थिरचरा निकरह थीर थावर वस्तु और चार माने जंगम वस्तु चलने वाले और न चलने वाले वृक्ष आदि थावर में आ जाते हैं पहाड़ पर्वत आदि और मनुष्य आदि जो होते हैं जंगम में आते हैं थीर और चर निकरह माने समुदाय इनका जो समुदाय है स्थिर वस्तु का समुदाय और चर वस्तु का समुदाय है दो ही तो वस्तु इसको थावर जंगम बोलते हैं ये जो धीरचरणिक इत्यादि सबों से कहा स्थिर वृक्षादय स्थिर से क्या लेना वृक्षादि को लेना है स्थिर में आ जाते हैं श्लोक में है ना स्थिर चरणिक तो थीर माने वृक्षादि चारा मनुष्यालय चार माने होते चार चार गति भक्षण गति अर्थ में धातु है चार धातुक मनुष्यादी जो चलने वाले हैं निकर उन थीर और चर का जो निकर मानी समुदाय समूह इनका जो समूह है संपूर्ण को व्याप्त करता है परमात्मा जीवों के माध्यम से थीर को भी चर को भी संपूर्ण को व्याप्त करता है तेसाम निकर मान थीर चर निकर उन सभी का समुदाय को तम व्याप्तम शीलम एशाम व्यापिधी है ना तो व्यापीन शब्द बना रहे तृत्य लगाए बोलते हैं सुपिया जा तो ऋण सूत्र है व्याकरण व्यापि तो भी है ना थिरतर निकरम थिरतर समुदाय को उस समुदाय को स्थिर और चर जो प्रकार के समुदाय एक समुदाय बन गया समुदाय दो हैं तो कौन कौन स्थिर और चर और समुदाय एक है उस समूह हम उस समूह को स्थिर चर समूह को व्याप्तम शीलम एस व्याप्त करना स्वभाव बन गया जिसका किसका जिन जीवों का संपूर्ण को व्याप्त करना शीलम थ ऐसा कहा थिरतर व्यापी भी माने यहाँ तो तथा व्यापी न हो जाएगा और तृतीया तो तो व्यापी भी बन जाएगा तथा तृतीया व्यापी भी ऐसा लोका थिरतर अली व्यापी भी व्याप्त लोकां लोगों को व्याप्त करने करके अच्छा लेना है लोका मान लोक्य मान विषय लोक माने जितने विषय है जितने भी दिखाई पड़ते हैं शब्द से सुनाई पड़ता है सबको लेना है लोक्य माना विषया तान व्याप्य उन विषयों को व्याप्त कर, करके दिखी विषय संबंधों की ही विषय संबंध का कथन हो गया विषय का संबंध विषय का साथ संबंध विषय विषय के साथ में संबंध दिखाए उनको व्याप्त करना संबंध का कथन कर लिया तब फल अंत ही अब इसका फल बताते विषय के साथ जब संबंध होता है तो फल कथन करना पड़ेगा फल का कथन करते हैं होगा। भोग प्रज्ञा सुख प्रतान स्थिर चरण कर लोकान भुगत भोगान सब आदि विषयों को भोग करता हुआ या पाएगा भुगता होगा, सुख दुखा भी देखो भोग शब्द से सुख दुखा मित्र साक्षात्कार होगा। हम कोई भी वस्तु का आर्जन करते हैं तो हमारे सामने अंतिम परिणाम उसका या दुख या सुख दो में से एक होना है इसलिए दो में से एक को ही भोग कहा जाता है भोग शब्द का तो मुख्य ही होता है माने पांच विषयों का हम आर्दन करते हैं कभी दुख देने के लिए आते हैं कोई सुख देने के लिए आते हैं होता यही है सभी विषय सुख नहीं देंगे अनिष्ट वस्तु हमारे सामने आएंगे तो दुख देगा इष्ट वस्तु आने पर सामने होने पर सुख मिलेगा अंतकरण में एक धर्म पैदा हो जाता है सुख किया सुखा सुख के सुखाकार वृत्ति या दुखाकार वृत्ति बनना यही भोग है दो ही है इसलिए कहते हैं भोगा में सुख दुखादि साक्षात्कार सुख दुखादि का अनुभव दुखा होना यही भोग होता है साक्षात्कार आज क्योंकि बनेगा बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्तायाता किसको साक्षात्कार होना है बुद्धिवृत्ति में जो अभिव्यक्त चेतन है उसको सुख दुख का अनुभूति होना उस चेतन को बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्ताया तो अभीवक् ष्ट है बुद्धि तृत्य में प्रतिफलित जो चेतन है उसको माने जीव वो वो को भोग उसी को होना है गुरु काम भोग किसको होना है बुद्धिवृत्ति में प्रतिफलित जो चेतन है उसी को होना है भोग साक्षात्कार तेजाम उन भोगों का भुक्त भोगान थविष्ठान बोला हुआ है थविष्ठ माने थूल तक यही होता है थूलतम होता है अतिशाय का थूल थविष्ठ ऐसा कुछ है तेषा भोग थविष् तत्व तो सुख दुख आदि का साक्षात्कार होना जो भोग हो है उसकी स्थूलता क्या है अतिशय स्थूलता क्या है स्थूलतमत्व थविष्ठ तत्व मैंने स्थूलतमत अतिशय स्थूल देवता अनुग्रहित इंद्रिय द्वारा बुद्धेश तत्त विषयाकार परिणाम ये थविष्ठ तत्व यह है जो बुद्धि के देवता के अनुग्रहित होना पड़ेगा सुख दुख अनुभव करने के लिए तत्त इंद्रियों का तत्त विषयों के साथ संपर्क होना होगा तत्त इंद्रियों का तत्त विषयों के साथ जब संबंध होगा तब हमारे अंतकरण में दृति बनेगी संबंध होने पर तो सुख दुख का अनुभव तब होगा यही होगा तो उसके लिए आदित्य आदि देवताओं के अनुग्रह चाहिए स्थविष्ठत्व होने के लिए फूलभोग भोगने के लिए जागृत काल में विषय भोगने के लिए आदित्यादि देवों के अनुग्रह चाहिए जैसे चक्षुष रूप को दर्शन करना हो अनुभव करना हो तो आदित्य के बिना होगा नहीं कहा देवता अनुग्रहित है यह स्थलतमत्व क्यों होता है जागृत भोग देवता के द्वारा अनुग्रहित होता है तत्त इंद्रियों का तत् देवता है अधिष्ठात्री देवता उनके उपकार के बिना इंद्रिया काम नहीं कर सकती तो देवता के द्वारा अनुग्रहित होना बाह्यन्द्रिय द्वारा और बाह्यन्द्रिय के द्वारा होने वाले भोग हैं ये चक्षरादी के माध्यम से आने वाला भोग है इसलिए स्थलतमत्व है इसमें इंद्रिय द्वारा बुद्ध है तत्व तत्त विषय आकार परिणाम बाह्य इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि में तत्त विषय का आकार के परिणाम होते हैं मान बुद्धि में तत्त आकार का विशाकार का इत्यादि जो वृत्ति बनती है वही भोग बनना उसको भोग भोगने वाला वृत्ति को अनुभव करने वाला चेतन भोगता होगा परिणाम जन्य तो उस परिणाम से जन्य होता है भोग फूल भोग इसने फूलतमत्व कहा सूक्ष्म भोग में इतने देवता आदि अनुग्रह की आवश्यकता नहीं होगी इसलिएमत्व कहा जंड दो टिप्पणी एक भी है थूलतमत्व तत्व थूलतमत्व क्या है तत्म थूलतमत्व तब विषय सुख दुखादि स्थूलतमत्व प्रयुक्तम वो जो विषय है उसका जो विषय होगा सुख दुखादि थूलतमत्व प्रयुक्तम जो सुख दुखादि कैसे हो रहा है थूलतमत्व प्रयुक्त सुख दुखादी है इसलिए थूलतमत्व आ गए और विषयभिष्ट थमत्व और विषयभिष्ट थूलतमत्व भी है सुखादि में भी स्थूलतमत्व है और विषय में भी स्थलतम दोनों में जन्मत्व मैंने विषयत्व परिणाम जन्मत्व परिणाम विषयत्व परिणाम का विषय ये होगा थूल भोग तान भूगत भुक दोगा, भुक्त भोगान थभिष्ठान थभिष्ठान थविश भोगान भुगतवा थूल अच्छे थूल भोग भोग करके अर्थ है भुगतवा तीन की टिप्पणी भुक्त सुखम अनुभवामि इत्यादि रीतिया स्वसंबंधित अनुभू यही है सुखम अनुभवामि ऐसा बोलता है मैं सुख का अनुभव करता हूं ऐसा बोलता है तो सुख अपने में अनुभूति के संबंध से संबंधित अपने अपने संबंधी करके बोलता है सुख को सुख मेरा है ऐसा अनुभव करता है सुखम अनुभवामी इत्यादि रीतिया तरीका है कैसे भोग होता है सुखम अनुभवा दुखम अनुभवा इत्यादि बोलता है मैं सुख का अनुभव करता हूं दुख का अनुभव करता हूं ऐसा इत्यादि स्व संबंधित है अपना संबंधी बनाता है उसको सुखम अनुभवामी अहम न तो अन्य सुख का कौन करता है मैं करता हूं अन्य नहीं ऐसे स्व संबंधित है अपने संबंधी बनाता है वह सुख दुखादि को इस प्रकार अनुभव करके यह अर्थ है एक आगे शोपीति की संबंध भुक्ता भोगांथिष्टान उसके बाद शोपीति सोएगा शो ये बोलना है पश्चात विषय इत्यादि शोपीति का वहां अन्वय करना पड़ेगा भुक्त भोगों को भोग फूल भोग को भोग करके सो जाता है कोई परमात्मा ऐसा हो जाता है स्वपीति संबंध ये कहा टिप्पणी स्वप्नावस्था में गिस्थिति स्वपीति कहा था स्वप्न को जाता है जागृत अवस्था का भोग पूरा होने पर स्वप्नावस्था को जाता है ये कहा आगे ठीक था ये तेना जागृत ब्राह्मणी कल्पितम होते इस तरह से क्या हो गया जागृत अवस्था में ही नहीं रहता ये जागृत को भोगने के बाद में भुक्त भोगान थोड़े पश्चात चार्यान सोमति विभवान ज्योतिषाश्रा सूक्ष्म है फिर इतने महीने आगे चला जाता है का? कहां जाता है स्वप्न में जाता है तो जागृत को छोड़ देता है जागृत में बिक्रेक है अभाव हो हाँ जाता कब स्वप्न में ये दिखाते हैं ते जागृत ब्रह्मणि कल्पित जागृत अवस्था सत्य हो तो स्वप्न अवस्था में भी अनुभव होना चाहिए था किंतु स्वप्न में दूसरे दूसरे विषयों का अनुभव होता है के विषयों का अनुभव नहीं होता इसे ब्रह्म में कल्पित है जागृत अवस्था ये सिद्ध हो गया एक नागृत से विद्रेक प्रदर्शन जागृत अवस्था का अभाव दिखा करके कहा विक्रेक माना अभाव कहां दिखाया स्वप्न अवस्था में जागृतम ब्रह्मणि कल्पित उत्तम जाग्रत अवस्था ब्रह्म में कल्पित दिखाया कथन किया ये कहा तुम स्वप्न कल्पना दर्शी उसी ब्रह्म में ही स्वप्न की कल्पनाओं को भी दिखाते हैं क्या कहा पुनर्वि धीषणोभाषित कामजन्य बोला हुआ है फिर भी दिशा मानी बुद्धि बुद्धि के में उत्पन्न होने वाले जो विषय है और वासना है संस्कार है जागृत में इस जन्म में हो चाहे पूर्व जन्मांतर में हो अनुभव किया था कभी उसका संस्कार है अंधकरण में जो संस्कार रूप विषय का बोलता है वही परमात्मा स्थिति करता देगा पुनरभिद भाष काम काम जन ये श्लोक में है उसी का अर्थ कहते हैं कब जाता है स्वप्न में तो कहते हैं जागृत हेतु धर्माधर्म क्षय आंतरियम पुनःवन पुन, पुनर् पुनर्से क्या लेना है जागृत फल भोगने के लिए जितने कर्म थे प्रतिदिन का प्रारब्ध अलग अलग होता है एक तो समी प्रार्भ जन्म से लेकर मृत्यु तक का होगा और एक बेष्टि प्रारब्ध है प्रतिदिन का दिन का अलग है रात्रि का स्वप्न सो, का अलग है प्रतिदिन एक विदेश का स्वप्न नहीं आता जागरूक में भी एक जैसे अनुभव नहीं होता आज सुख है तो कल होता है दुख भी होता है तो भिन्न भिन्न प्रारब्ध होते हैं छोटे छोटे प्रार्थक जैसे जुड़े हुए हैं जुड़ते जुड़ते एक सामूहिक प्रारब्ध होगा जम्मू तक की एक सामूहिक प्रारब्ध होगा हिन्दु प्रतिदिन दिन में भी अलग अलग प्रारंभ है एक घंटा पहले खिलखिलाकर हंस रहा था एक घंटा बाद रोने लग जाता है एक ही प्रारंभ तो नहीं हो अलग अलग छोटे छोटे जुड़े हुए होते हैं ये कहते हैं स्वप्न में कब जाता है पुनः शब्द का पुनर्विधि पुनः शब्द का जागृत हेतु जागृत जो कारण थे धर्माधर्म क्योंकि तो शोक दुख दोनों का अनुभव होता है धर्म सुख का अनुभूति का कारण है और दुख जो है ये अधर्म का आ, अधर्म कारण है दुख का कारण है अधर्म तो एक कहा का जो कारण था हेतु था क्या था धर्म अधर्म क्षयांतरण शब्दार्थ धर्माधर्म का क्षय होना विनाश होने के अन्तर जब जागृत इस आज के दिन में जितने जागृत में भोग भोगना था वो भोग पूरा होने के पश्चात फिर स्वप्न में जाता है स्वप्न स्वप्न हेतु कर्म उद्भवे थे सदी केवल जागृत के, के कर्म समाप्त तो होना मात्र नहीं स्वप्न के कारण जो उद्भव होना स्वप्न उत्पन्न होने के जो कर्म होंगे उसके उद्भव भी होना पड़ेगा दृश्य दिखाई देगा स्वप्न में उसके उसके भी एक प्रारब्ध कर्म काम कर रहा है वहां भी धर्माधर्म काम करते हैं किस दिन रात में डर किनारे गोता रहता है स्वप्न में कभी खिलखिला का हंसता है वहां भी प्रारंभ अपना काम कर रहा है स्वप्न हेतु कर्म उद्भव क्षति जैसे जाग्रत के कर्म का क्षय हो गया धर्म धर्माधर्म पूरे हो गए और स्वप्न के जो कारण धर्म धर्माधर्म है उसका उद्भव हो जाने पर उत्पन्न हो जाने पर क्षति अपनी न उच्यते पुनरअपि पुनर् का अर्थ तो जाग्रत कर्म समाप्ति का मंत्र और अपि के द्वारा स्वप्न के कर्म के उद्भूत हो जाने पर यह अर्थ लेना पुनरअपी है न पुनर् और अपी दो अव्याय का अलग अलग अर्थ है ये कहा न तो तत्री इंद्रिया तब मानी स्वप्न अवस्था हैवस्था में न तो बाह्य इंद्रिया है न दोनों नहीं है न तो तह्या इंद्रिया संति उस स्वप्नावस्था में न तो बाह्य इंद्रिया है जब सिरादि भी नहीं है सब सो जाती है और स्थल विषय भी नहीं रूप रस गंत स्थल विषय भी नहीं है अच्छा किंतु धीषा श बुद्धियात्मान वासनात्मान विषय वासन्ते भाषण थे धीरा तो धीषा शब्द से कहा गया बुद्धि स्वरूप है बुद्धि है वो बुद्धिवृत्ति है बुद्धि है वो बुद्धियात्मा बुद्धि वासनात्मा विषय वासन्ते उस बुद्धियात्मा को बुद्धिवृत्ति को क्या होता है वासना बासणात्मान विषया भाषण जो वासना स्वरूप विषय है संस्कार स्वरूप विषय भाषित होते हैं वासनात्मा से टिप्पणी वासनाभि जनिता संस्कारों के माध्यम से उत्पन्न विषय है वो देखिए जैसा है वो संस्कार से उत्पन्न है ऐसा है ताम अनुभूह टिकाने कहा उन विषयों का अनुभव करके सूक्ष्म भोगों का भोगना वहां भी सुख दुखादि होता है भोग होता है ताम अनुभूह उनका अनुभव करके छोटी थी, थी सो जाता है स्वप्न अवस्था में ऐसा काम करता है वही परमात्मा स्थिति प्राप्त करता है कहा तेषा प्रापकों उपनिषति उन जो भोग है तेषाम भोगानाम स्वप्नीय जो भोग है उनके प्रापक वस्तु क्या है किस निमित्त से मिलता है उनका कहते हैं काम जन काम कर्म अविद्या अज्ञान है अज्ञान से इच्छा होगी भोग भोगने की इच्छा हो गई थी भोग भोगने की इच्छा होने से कर्म किया था कई होते हैं संपूर्ण अनर्थों का बीज कामजन्य कामग्रहण खाली कामजन्य नहीं अविद्या काम कर्म तीनों को लेना ये कह रहे हैं कामग्रहण कर्मा कर्म अभिद्य रूप लक्षणात्म तो कामजन्य शब्द कहा श्लोक में तो खाली कामजन्य मात्र नहीं है अभित्या और कर्म से भी जन्य है वो अज्ञान होगा अज्ञान अनुपत तत्त विश्व की भोगने की इच्छा होगी भोगने पर तत्त अनुकूल व्यापार किया चाहे इस जन्म में किया चाहे पूर्वजन्म में भी किया हो तो अविद्या काम कर्म यही है वो खड़ा करने वाले कामजन्य काम ग्रहण का काम कर्म अविद्यापल तुम कर्म और अवित्या भी लेना अविद्या काम कर्म तीनों तीनों जन्य है तीनों से जन्य भोग है स्वप्न अवस्था के भोग ये अवस्था दो है कल्पना ब्रह्म ने दर्शन जागृत अवस्था स्वप्नावस्था अवस्था ब्रह्म में कल्पित दिखाया ये दिखाने के पश्चात मैंने आदर श्लोक के द्वारा ये दिखा दिया अभी आधा बाकी है पीछा सर्वान्शेषा पुनरप्वात्मनि स्थापय पीता सर्वान्शेषा स्वभित मधुर्भू माया भोजय ये तृतीय का अर्थ करना हैं अच्छा अवस्था द्वे कल्पना ब्रह्मणी दर्शयता त्रव सुति कल्पना दर्शयती अवस्था द्वे दो अवस्थाओं की कल्पना ब्रह्म में दिखा करके उसी ब्रह्म में त्रमणी है उसी ब्रह्म में ही अवस्था कल्पना दर्शयती सुशुक्ति कल्पना करते हैं मधुरभुक् होकर के सोता है कहा है सोपी थी मधुरभुंग मधुरभुक्त आनंद का भोक्ता सोता है वो ब्रह्म अध्यारोप निर्भरा तत्व ऐसा हो जाता है पित्वा सर्वान् इत्यादि कहा था पिता सर्वान् विशेषा सपी की मधुरभ मारे भोजन सर्वे विशेषाहवान विशेषाण है ना तो क्या है? सर्वे विषय जितने भी विशेष हैं जागृत स्वप्न के भोग थे सुख दुखादि जितने भी प्रकार के थे सबको विशेष सर्वे विषया स्थूला सूक्ष्म सब विषय से क्या थूल और सूक्ष्म जितने विषय हैं स्वप्न अवस्था के भोग थूल अवस्था के भोग जितने भी थे सबको जागृत स्वप्न रूपा विषय क्या है जागृत स्वरूपा और स्वप्न स्वरूपा दो प्रकार के विषय हैं ताम पीतवार उनको पी जाना पी जाना माने अपने में समेट लेना सुसुक्ति अवस्था में ना जागृत के विषयों का याद है ना स्वप्न के विषयों का याद है एक गुमसुम अवस्था में हम हो जाते हैं उनको पीना मैंने अपने अज्ञान विशिष्टा और स्वयं में लीन करना क्योंकि सुसुक्ति का प्राज्ञा बोलते हैं ना व्यस्टि में और समष्टि में क्या बोलते हैं ईश्वर समष्टि में ईश्वर है सुशक्ति की अभिमानी यही है ये कहा है सर्वे विशेषा सर्वे विषया विशेष माने विषय विषय शब्द का अर्थ विशेष जितने भी विषय हैं शब्द स्पर्श स्वरूप रहस्यंध चाहे थूल थे चाहे सूक्ष्म थे विशेष विषया थूला सूक्ष्म जागृत स्वप्न स्वरूपा जो जागृत और स्वप्न रूपा जागृत स्वरूप फूल है और स्वप्न रूप सूक्ष्म है सबके सब विषय सब जितने भी उन सभी विषयों को पी करके फूल भोग सूक्ष्म भोग दोनों को पी जाना पी जाना माने स्वात्मी अज्ञाते प्रभिला तो अज्ञात ब्रह्म है, ना ब्रह्म है ना अपने आप अज्ञात ब्रह्म अज्ञान विशिष्ट जो परमात्मा अपने आप में प्रभिलाज्ञान विशिष्ट का अवस्था में सुषुप्ते अज्ञान विशिष्ट अवस्था है स्वात्म अज्ञाते अज्ञात में स्वयं कैसा अज्ञात रूप में है वो अज्ञान विशिष्ट है उस अवस्था में प्रबिलाप्य स्वी कारण भाव तिषति कारण अवस्था में रह जाता है वो थोड़ी सूक्ष्म कारण कारण शरीर के रूप में अवस्था में रह जाता है परमात्मा एक अज्ञाते प्रबिलाप्य साब की टिप्पणी अज्ञाते मैने अज्ञान आवृति अज्ञान से आवृत्त जो स्वयं है कारणात्मना ना कारण रूप से रहता है बने अज्ञान प्रधान रूप से रहता है उस काल में इसलिए आगे फिर संसार आ जाता है तत्प्राधान्य ना, अज्ञान प्राधान्य वन से कारण हो, हो गया है परमात्मा उस रूप से रहता है एक तनंद प्राधान्य में अभिव्यक्त विशेष उस स्थिति में आनंद की प्राधान्य है सुपित मधुर भूख मधुर बने आनंद की प्राधान्य किस अवस्था में सुसुप्ति अवस्था में कोई विषय नहीं निर्विषय सुख भी होता है आपको नहीं है, है। जागृत सुखने में साकार रूप हो जाए इंद्रिय जन्य हो विषय है किंतु वहां कोई विषय नहीं है फिर भी सुख है सुसुप्त में आनंद भुक्त है तप्र बने सुसुप्त आनंद प्राधान्य में अत्य आनंद की प्रधानता है प्राधान्य को लेकर के विशेषण लगाते हैं मधुर मधुरभुक कहा मधुर का भोक्ता बनता है उस काल में मधुर बने आनंद का भोक्ता बनता है मधुर भुक्त ऐसा कहा अवस्थाकृत्या देखो तीनों अवस्था माया का कार्य है मायाकृत है अगर माया न हो तो ब्रह्म में कोई अवस्था नहीं न जागृत है न स्वप्न है न सुशक्ति है माया के कारण है अवस्था तीनों अवस्था जागृत स्वप्न सुशुक्ति जो तीन अवस्थाएं हैं मायाकृत माया के द्वारा रचये गए मिथ्या भूत से वास्तव में तीनों अवस्था हैं। क्यों जो होता है तीनों काल में अबाधित रहना चाहिए त्रिकालाबाधित्व सत्यत्व जो कभी भी बाद में हो उसको कहते हैं सत्य वस्तु ये होता है वेदांत में तीन तरह की वस्तु हैं। एक तो सत्य वस्तु है और एक असत वस्तु है सत्य असत जैसे बंध्या पुत्र आदि जो बोला जाता है शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता वो असत में आ जाते हैं तुच्छ जिसको तुच्छ बोलते हैं असत बोलते हैं और सत त्रिकाला बाधित सत्युम तीनों कालों में जिसका बाद न हो जागृत स्वप्न सुसुक्ति हमेशा हो भूत भविष्य वर्तमान हमेशा हो उसको कहते हैं सत्य वो आत्मा होता है उसको न जागृत में बाद है न स्वप्न में बाध है न सुशुक्ति में बाध है देखा जाता है क्यों तीनों अवस्था में घूमने वाले हम होते हैं अनुभव करने वाले हम होते हैं कल मैंने इतना काम किया और वही मैं खा करके सो गया वही मैं अभी जगा हुआ ऐसा बोलता है अगर काल में आत्मा अलग हो स्वप्नकालीन अलग हो सुशक्ति कालीन अलग हो कल का आत्मा अलग और आज का आत्मा अलग हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा कल का किया अधूरा काम उसको पता नहीं लगेगा कल जो अधूरा काम छोड़ा हुआ था जो पता लगता कि नहीं लगता लगता माने आत्मा वही है तीनों कालों में अनुगत है तीनों अवस्थाओं में है क्यंदु? ये अवस्थाओं का विधरेक हो जाता है विचार होता है जागृत का वस्तु जागृत स्वप्न में नहीं है स्वप्न जागृत में नहीं है व्यविचार है और सुसुप्ति में दोनों नहीं है और सुसुप्ति जागृत में नहीं है सुसुप्ति स्वप्न में नहीं है, उसका भी व्यविचार है आत्मा व्यविचारी है या अवस्था है वे विचारी है काल्पनिक है मिथ्या का है जो व्यविचारी होते हैं वे मिथ्या होते हैं ये बोलना है अवस्था प्रय तीनों अवस्था मिथ्या है जी मानी मिथ्या सौदाय भाष्य आदि में जहाजहा प्रयोग किया है सचेत न बाध्यता असचेत न प्रतीयता जो सत होगा हो उसका कभी बाघ नहीं होना चाहिए और असत हो तो उसको प्रतीति नहीं होना चाहिए उनका ज्ञान का विषय नहीं होना चाहिए जैसे पुत्र आदि किसी ने भी आज तक अनुभव नहीं किया है बताइए किंतु नहीं ये असत्य नहीं का असत्य प्रतीति का विषय है ज्ञान का विषय बना हुआ है मकान है दुखा हमें दिख और इसका बाद भी हो जाता है अभी जागृत में जो दिख रहा है स्वप्न में बाद हो जाता है स्वप्नों में जो दिखता है महदादी जागृत में बाद होता है तो इसको सप भी नहीं कह सकते असत भी नहीं कह सकते सदसत उभय रूप तो होना संभव ही नहीं है सदरूप असद्रूप दोनों होना संभव नहीं है इसलिए इसको कहते हैं अनिर्वचनीय करते हैं क्योंकि बीच वाले व्यवहारिक जगत है उसको अनिर्वचनीय करते हैं मिथ्या बोलते मिथ्या सर्वदा तो यही होता है अच्छा सदरूप से भी निर्वचन न हो सके असद से भी जिसका निर्वचन न हो सके उसी का नाम अनिर्वचनीय संसार अनिर्वचनीय है ऐसा बोलते हैं है। जो अनिर्वचनीय होता है वही मिथ्या शब्द से कहा जाता है तो तीनों अवस्थाएं माया का कार्य हैं और मिथ्या हैं प्रतिबिम्ब कल्पेशु अस्मासु संवाद्य हम जो प्रतिबिंब के समान हम लोग जीव हैं माया भोजय नो ऐसा कहा न माने असमान हम लोगों को भोग कराता हुआ तीनों अवस्थाओं का भोग कराता हुआ वो परमात्मा ये कहते हैं हम कैसे हैं प्रतिबिंब कल्पेशु असमाशु हम लोग कैसे हैं प्रतिबिंब के समान हैं वो बिंब है के स्थान पर है ब्रह्म और हम प्रतिबिंब के स्थान पर है प्रतिबिंब कल्पेशु असमाशु हम लोगों में संबंधता भी भोगों को संबंधी जैसा दिखा करें वास्तव में संबंधी नहीं होना है भोग है ही और हम भी नहीं है वास्तव में तो कहां से संबंध बनना है वास्तव जीव के नहीं होता संबंधता संबंधी जैसा बनाता हुआ के प्राप्त करवा करके आसमान भोजय ब्रह्म बल करते हम लोगों को भोग कराता हुआ ब्रह्म रहता है ये आता है अतो ब्रह्मणीय ये वस्था इसलिए क्या होगा ब्रह्म में तीन अवस्थाओं की कल्पना हो गई ये आरोप अध्यारोप रूप से ये प्रथम मंगलाचरण है प्रथम शुभ का जीवा वो जो अवस्थ्रय वाले जो जीव हैं, तद्वंता अवस्तात्र बनता तीन अवस्थाओं वाला जो जीव हैं, माया भी ब्रह्मच है और माया भी जो ब्रह्म होगा माया वाला ब्रह्म कौन ईश्वर सबल ब्रह्म जिसको माया भी ब्रह्म कौन सबल ब्रह्म ईश्वर जिसको बोलते हैं मान तीन अवस्था वाले जीव और मायावी ब्रह्मच माया भी ब्रह्म है माया वाला को माया कहते हैं अस मेरा सो दिन सूत्र है वह तो दिनी तृत्य होता है या शब्द से दीदी के माया भीप हमका है जो मायावी ब्रह्म है जो ब्रह्मी परिशुद्ध कल्पित है जो ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म में कल्पित है ये जो भोग वाले जीव और मायावी जो ब्रह्म है ये दोनों के दोनों जीव ब्रह्म जगत सबके सब शुद्ध ब्रह्म में कल्पित है परिशुद्ध ब्रह्मी परिकल्पित सर्वम सबके सब कल्पित महा माया भोज इंदो इसलिए माया शब्द जोड़ दिया वास्तव में भोग हमारा भी नहीं माया के कारण वो बहु दीघ्रो तस्व ब्रम्हण अवस्था प्रयातिवे नज्ञप्ति मातृत्व दर्शयति उसी ब्रह्म को जो तीन अवस्थाओं में जीवत्व भोग भोगने वाला बन गया आया हुआ था वो तीनों अवस्थाओं से रहित ज्ञान स्वरूपी मात्र से आगे कथन करना चाहते है। हैं माया संख्यम तुवीयम परम अमृतम अजम ब्रह्मयत्तम तोष्म इत्यादि शब्दों से कहना चाहते हैं माना चतुर्थ पाद के द्वारा ही बोलना चाहते हैं तसे व्रमण तो तीन अवस्थाओं का भोग तीन अवस्थाओं में आया हुआ जय लगता था ब्रह्म उसी ब्रह्म का ही अवस्था तया अति तत्व तीनों अवस्थाओं से अतीत रूप से व्याख्या करेंगे। तीनों अवस्थाओं से ये नहीं है वो तीनों अवस्थाओं में नहीं वो अति तत्व विज्ञप्ति मात्र तुम कैसे ज्ञान मात्र ज्ञान स्वरूप मात्र दिखाते हैं विज्ञप्ति ज्ञान ज्ञान चेतन स्वरूप दिखाते हैं ये कहना चाहते हैं तुरयम का माया संख्यम तुरीयम वो तुरीय है वो विज्ञप्ति स्वरूप है ज्ञान स्वरूप तुरीय शब्द कैसा बनेगा अब इसके बारे में करने की दृष्टि से सिद्ध करना चाह रहे हैं टीकाकार चतुराम पूर्णम तुरियम चार को पूरा करने वाले को तुरीय कहा जाता है तीन पहले से है जो एक आने के बाद में चार बन जाता हो जो एक जो आ रहा है उसको चतुर्थ बोलते हैं तुरीय बोलते हैं तूर्य भी बोलते हैं तीन शब्द तय पूर्व दट ऐसा व्याकरण सूत्र है पूरा डट प्रत्युता पंचम इत्यादि जो बोलते हैं षष्ट चतुर्थ द्वितीय तृतीय सूत्र है तीया भी होता है द्वितीय बने दूसरा तृतीय बने तीसरा चतुर्थ बने चार में चतुर्थ में तीन शब्द बन जाते हैं चतुर्थ भी बनता है तूरीय भी बनता है और तूरीयनता लोकस्य ऐसे भारतीय चतुर्ब् से छ और यत प्रत्यय दो प्रत्यय होंगे छ और यत और आदि अक्षर जो छ है उसका लोप हो जाएगा तो तुर बचेगा वहां और यत करेंगे तो तुरिया हो जाएगा छ करेंगे तो आये फटे छ को चतुरा तूर्यपत्त्य व्याकरण की द्वारा वित्पत्ति है चार को पूरा करने वाले को तूर्य कहा जाता है ऐसे व्युपत्ति से ब्रह्मास्तुत्व निर्देशात् ब्रह्म को तूर्य रूप से कथन किया है या प्राप्तम सदयुक्त प्राप्त होगा सदयुक्त तीन पहले से है जो अब ब्रह्म को तुरिया कह देने से क्या होगा सद अन्य भी हैं अकेला है। ब्रह्म अकेला नहीं है अद्वितीय ब्रह्म ने वेदांत प्रतिपादित ब्रह्म अकेला नहीं सिद्ध हो क्यों तीन पहले से है चौथा तुरिया होता है तो इसका मतलब द्वैत है अब कैसे तो तो ये शंका इति ब्रह्म को तुरी रूप से चतुर्थ रूप से तुरिया ही होता है इसलिए द्वितीय सदी दूसरे के सहित प्राप्त हो गया विशंक्य ऐसा शंका कर कहते हैं कि उत्तर देते हैं सिद्धांति कल्पित स्थान संख्यापेक्ष तुरीय न सदीत न दूसरा मौने ऐसे तुरीय कहा ऐसा नहीं कल्पित जो तीन संख्या पहले बता चुके हैं कौन कौन जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन संख्या बता चुके हैं कल्पित संख्या को लेकर के तुरीय तो कहा गया वास्तव में संख्या को लेकर के नहीं एक सदी नहीं दूसरा है इसलिए तुरीय कहा ऐसा नहीं वो तो कल्पित संख्या की कल्पना को लेकर के कहा एक कहा माया संख्यम तुरीयम माया से आया आई हुई संख्या है तुरी संख्या चतुर्थ संख्या स्वतः नहीं है उसको तुरीय शब्द से भी कहा नहीं जा सकता वो तो, तो अशब्दअपाला है शब्द नहीं उसके लिए कहा माया भी ना तुम निकृष्टत्म आ सका माया भी तो कहा ना माया भोजन कहा वो माया भी बनकर के हम लोगों को भोग कराता कहा तो माया भी जो होता है निकृष्ट होता है पैसा मांगने वाला जादूगर दो दो पैसा मांगता है उसको कोई अच्छा नहीं मानते लोग निकृष्ट मानते तुच्छ मानते हैं तो ब्रह्मा इसे होगा माया भी होने से यंका नहीं माया भी प्रियर निकृष्टत्व आशंका उत्तम परम कहा नहीं नहीं ऐसा माया भी है परम है बहुत उत्कृष्ट है वो निकृष्ट नहीं है परम परम अमृतम अजम इत्यादि सब विशेषण लगा है ब्रह्म तो परम माया द्वारा ब्रह्म संबंधी भी माया के द्वारा ब्रह्म में माया का संबंध होने पर भी स्वरूप द्वारा न तस् संबंधो अस्थि स्वरूप के द्वारा नहीं और संबंध नहीं है अस्थि की कुतो निकृष्टता इसलिए निकृष्टता कहा स्वरूप था उसमें ऐसा संबंध नहीं है इसलिए निकृष्टता होने की संभावना नहीं ये बता दें इस तरह प्रथम श्लोक की व्याख्या हो गई मंगलाचरण में दो श्लोक है प्रथम भाष्यकार ने किया है प्रथम श्लोक है अध्यारोप मुख से और दूसरा श्लोक आएगा अब अपवाद रूप से अब फूल से लेकर के उस परमात्मा में पहुंचाएंगे जित्वा सर्वान विशेषा ऐसा सुशुद्धिकाल में ऐसा बोलेंगे एक सब तुरी अवस्था में सब सब जितने विशेष थे बोध सबको त्याग ले अकेला हो जाता है इत्यादि आपको तो बताना है उसके लिए है श्लोक है यो विश्वात्मा विश्वाज विषयांथिष्ठा पश्चाचान्यावां ज्योतिषा स्वयं सूक्ष्म सर्वाने पुनरपी स्वात्म स्थपय्वा शेषा विकट गुणगण पापसौ नतुरी योगी स्वात्मा विज विषयान्श्य भोगान्थ विश पश्चात् चान्यां पश्चाचान्यामतिभाषाशन सूक्ष्म सर्वानेता पुनरपी शहीम स्थापय विशेषान ये पापौना जो विश्वात्मा बना हुआ था मैंने फूल जाग्रत का भोग का भोग करने से विश्वनाम पड़ा था माने जाग्रत अवस्था जाग्रत जागृतकालीन जो पंचकृत पंच जो भूत के द्वारा रचे गए विषय हैं जागृत अवस्था और उसमें अभिमान करने वाले को विश्व कहते हैं विश्व माने जाते हैं माने ओमकार के माध्यम से आकार माना जाएगा उसको आगे ओमकार की चर्चा में आ जाएंगे माने स्थूल भोग भोगने वाला जो विश्वात्मा है विश्व नाम पड़ता है व्यष्टि में और समस्त में विराट नाम पड़ता है सारे स्थूल शरीर में अभिमान करने वाले को विराट बोलते हैं एक एक स्थूल शरीर में जिसको अभिमान है उसको विश्वात्मा कहते विश्व कहा जो विश्व बनकर के भोग कर रहा था फूल शरीर के अभिमानी बनकर के भोग करने वाला था अत्यारो काल में यो विश्वात्मा विधि के विषया विधि होता है वेदभाग के जो धर्मा धर्माधर्म जो विधि हैं धर्म अधर्मजन्य विषय हैं जो भी विषय हमारे सामने आते हैं सुख या दुख के रूप में आते हैं धर्मजन्य या अधर्मजन्य होगा धर्मजन्य सुख होगा और अधर्मजन्य दुःख होगा यही होते हैं विधि के जो विधिजन्य विषय माना धर्मा, धर्माधर्मजन्य विषय हैं उन विषयों को प्राश्य भोग करके थ, भोगान थभिष्ठान भोगान प्राश्य प्रपूर्वक अस भोजने धातु है प्रपूर्वक है तो आ करके लप किया हुआ है प्राश्य भोग करके भोगान थभिष्ठान भोगान विधिज विषयां थभिष्ठान भोगान प्राश्य जो धर्माधर्म धर्माधर्मजन्य स्थूल भोग है शब्द स्पर्श रूप्र गंधक भोग है उसका सुख दुखा भी है उनका अनुभव करके प्रायसी अनुभव करके भोग का भोग करके फिर पश्चात उसके पश्चात जो सूक्ष्म अवस्था में जाता है जो आत्मा पश्चात स अन्य फिर अन्य विषयों को भोगता है स्थूल बोले सूक्ष्म को भोगे पश्चात स अन्यान अन्य विषयों को भोगता है जो योग मान जो, जो सुख सोमति अपने बुद्धि से उत्पन्न भोग है ऐश्वर्य उत्पन्न बुद्धि का ही वैभव को भोगता है वहां पर बाहर विषय नहीं है बुद्धि नहीं है अंतकरण में संस्कार है संस्कार ही देखना है ज्योतिष फिर किससे देखता है सब सबसे काम नहीं कर रही सो गई है सब किससे भोग करेगा अपने ज्योति से प्रकाशित करके भोग करता है अतरायन पुरुषा स्वयं स्वप्न अवस्था की बात है अपनी ज्योति अपने प्रकाश से सूक्ष्मान भोग प्राच्य अन्वय करना भोग करके पूर्व में प्राच्य है सर्वान एतान पुनरभिसमय स्वात्म स्थापत्य तीसरी अवस्था की बात अब सबके सब ये जितने भी स्थूल विषय और सूक्ष्म सर्वान एता स्थल विषय सूक्ष्म विषय जो भी थे इन सब सबको पुनरभिसमय धीरे धीरे धीरे करके शोपन देख रहा उसके बाद धीरे से एक दरवाजे से भीतर चला गया के नाड़ी में शुरू करके स्वप्न देख रहा था और पूरी प्रत्प्न आपके नाड़ी में घुस गया था सर्वान एता पुनरक्ष भोगों को एतान भोगान विषयान थोड़ा सुष्मान पुनर्भि फिर सनित धीरे से स्वात्म स्थापित अपने अज्ञान विशिष्ट आत्मा में स्थापित करके अपने में स्थापित अवस्था में सारा विषय वर्ग अपने में लीन लीन करा करके जो विश्वास जो आत्मा ऐसा है उसके बाद अतुरी अवस्था की बात कर रहे हैं हितवा सर्वानंद विशेषान जितने भी विशेष जाग्रत जागृत स्वप्न आदि के विशेष जितने भी थे सब को त्याग कर करके वहां त्यागे हित्वा त्याग करके संपूर्ण भोगों को त्याग कर आनंद भूख भी नहीं बनता उस काल में वो तो आनंद स्वरूप ही हो जाता है तुरय अवस्था में आनंद का भुगता भी नहीं क्या बनेगा आनंद स्वरूप होता था स्वप्नों में सुसुक्ति में आनंद भुग मधुर भुक्त बोला हुआ था किन्दु सर्वान ये तमाम पुनर्विसन तीनों तीन प्रकार के भोग पिधाया जाग्रत का भोग थूल भोग और सूक्ष्म का भोग सूक्ष्म भोग और सुसुद्धि का भोग आनंद का भोग मधुर भोग बोला इन भोगों को करीब त्याग करके हित सर्वांग विशेषा चित्त विशेषते जाग्रत जागृत सूक्ष्म जो विशेषताएं थी सब को त्याग कर विगत तो गुणगढ़ा गुणों के समुदाय से अतिरिक्त तो होकर के त्रिगुणा होकर सतगुण रज गुण से अतिरिक्त होकर सुश्रिय अवस्था करके ये गुणों के में आश्रित होना पड़ता है उसे अतीत होकर ऐसे रहने वाला जो योग विगत गुणगणा यो योग यो आत्मा असौ तुरी गुणगणा असव तुरिया न पातु वो जो तुरिया आत्मा है वो हमारी रक्षा करे आरक्षण धातु है पातु हमारी रक्षा करे ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है पूर्व नमस्कारात्मक था वस्तु निर्देशात्मक भी था किन्तु यहां आशीर्वाद पातु लोट लकार से प्रेरित किया गया हमारी रक्षा करे वो ऐसे परमात्मा जी का विधिमुखेन वस्तु प्रतिपादन क्रियाम आलंब्य तदर्थे उपक्रम्य तो प्रतिगाम तमर्थ उत्तम प्रतः दो शैली है वस्तु का प्रतिपादन करना दो शैली है एक तो विधि मुख से करना और एक निषेध मुख से करना यहां आत्मा की आत्मरूप वस्तु के प्रतिपादन करता है किंतु पूर्व मंत्र में पूर्व श्लोक में विधि विधि मुख से कहा ऐसा कहा था विधिमुखे न वस्तु प्रतिपादन प्रतिक्रिया अवलम विधिमुख से वस्तु का प्रतिपादन करने के सहारा लेकर के इस प्रक्रिया के सहारा लेकर तदर्भ्य नब्द तत् तो मसीगे दो शब्द और त्वम तो आता है तदर्थ से शुरू की करके त्वम में लाके समाप्त किया पूर्वस्वूप की बात ऐसी रही तदर्थेरण तत्पद का जो अर्थ है तदर्थेरण उपक्रम तदर्थ से आरंभ करके तो क्या किया उपक्रम तस् त्वमर्थ प्रत्येगात्मात्म उत्तम तो उस तदर्थ को क्या किया त्वम का त्वमपद का अर्थ जो प्रत्येगात्मा होता है वही है यह सिद्ध कर आर दिया आरोप किया माने तत्पद का जो अर्थ वाच्य होता है वही तोमर्थ बना है, ये हुआ है कहा एकापूर्वक श्लोक तात्पर्य होगा माने वही परमात्मा ही जीव रूप होकर के भोग भोगता है ये सिद्ध कर दिया आरोप अवस्था में ये एकाता ये बताया अभिधेय फल उक्त्या संबंध अधिकार बहुत दर्श सूच रो दो का कथन वहां कर दिया है अभिधेव ने विषय बता दिया है तत्व तो तो तो पद की एकता विषय बताया था और फल बताया था संसार की विवृत्ति सर्व अनर्थ की विवृत्ति फल बताया जब विषय हो गया और फल हो गया तो अधिकारी और संबंध जरूर होगा ये भी दो हो गए समझना पूर्व मंत्र में मैंने अनुबंध चतुष्ट पूर्व में हो गए ये समझना क्योंकि विषय का कथन हो चुका है और फल का कथन हो गया तो संबंध भी हो गया होगा और अधिकारी का कथन भी हो गया ये कहा अविनेय फलो क्या अविधेय और फल के कथन से अविधेय मान विषय अभिवर्व धाधातु अर्थात बोलना होता है किंतु तो? अभिधान माने बोलना होता है अविधेय मानी विषय होता है अविधान के योग्य बोलने योग्य योग्य कौन होगा विषय आयम घटा आयम पटा बोलते हैं बोलने योग्य होता है इसलिए अविधेयक बोलते हैं अविधेय फलों के अगर अविधेय और फल के कथन के द्वारा अविधेय विषय और फल दो का कथन कर दिया सूचित किया था उसके माध्यम से संबंध अधिकार न तो सूचित हो संबंध अधिकारी की सूचना हो गई है संबंध होगा प्राप्य प्राप्त भाव प्रतिपाद्य प्रतिपादे भाव संबंध होगा विषम का अधिकारी मोक्ष जान होंगे हों हो गया कहा संप्रति अब यह तो विधिमुख से द्वारा कहा था वस्तु का प्रतिभा शैली को लेकर के बता दिया था पूर्व श्लोक में अब दूसरे श्लोक में क्या करना चाहते हैं संप्रति मैंने अब अधुना निषेध द्वारा निषेध प्रक्रिया भी है निषेध के द्वारा जाकर के तुरचालेना स्थूल से विश्वात्मा बना करके फिर तुर आत्मा में पहुंचा ये निषेध संप्रति माने अधुना अब निषेध द्वारा निषेध के माध्यम से वस्तु प्रतिपादन प्रक्रिया में आश्रित हो उस वस्तु का प्रतिपादन की प्रक्रिया को आश्रय लेकर त्वमर्थ है प्रक्रमे विश्वात्मा शब्द से आरंभ करेंगे क्या कर आएंगे पहुंच त्वर्थ के द्वारा जो तत्व पद असी में आया हुआ तोम पद का अर्थ होता है विश्व जो विश्वात्मा है यहां से आरंभ करके तस्य उस तमर्थ को तदर्थ असंसारी ब्रह्मात्र जो तोमर्थ दिखाई दे रहा तोम पद का अर्थ दिखाई दे रहा है माना तत्व में सीमा में आया और तत् और तोम दो पद है पहले को तोम में लाया था पुरुष लोग में और यहां तोम को तोम से शुरू करके तत्पे पहुंचाएंगे माना जीव से शुरू करके ब्रह्म में पहुंचाएंगे तूर्य में पहुंचाना है इसके लिए करके निषेध प्रक्रिया शुरू करते हैं तोमर्थ है उपक्रम में यह तुम के अर्थ होता है तत्वमशी में आया हुआ तुम पद का जो अर्थ होता है जीवात्मा विश्वात्मा ये विश्वात्मा विश्वात्मा बोला फूल का भोक्ता द्वारा उपक्रम करके तस् उस तोमर्थ का तदर्थ संसारी तत्पद का जो अर्थ होगा तत्वमसी तो में आया इधर उगर लेना सर्वांग करके वह तत्वसी के, के।, तो के महावाक्य को लेकर चल रहे हैं तत्पद में आया हुआ जो उसका अर्थ असंसारी ब्रह्म हो तो होता है कौन तत्कार असंसारी लक्ष्यार्थ असंसारी ब्रह्म होता है वही दिखाना चाहते हैं जो तुम अर्थ तो करके आज भटक रहा है जीव हो जीव हो करके ये वास्तव में असंसारी ब्रह्म है ये दिखाना है पापुरीय करके सिद्ध करना चाहेंगे मैंने विश्वात्मा से शुरू करके तूर्य में पहुंचाएंगे ये कहा ये विश्वात्मा इत्यादि मंत्र ये श्लोक इसके लिए है कहा मैंने निषेध रूप से वस्तु का प्रतिपादन करना यह सही भी दिखाना चाहते हैं आए, ओम समयोगद्रम कर्णे श्रीलाम देवा भद्रम पश्येम्षेमे सुन सवेदशे मेरे चंकाल ओम